ब्लॉकवुड का सीजी जी रेडियो है ब्लॉगवुड के मुख्य होली समाचार सुनिए आलेख स्वामी ललिता नंद शास्त्री का है ब्लॉगर्स को पेट्रोल में छूट। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने होली पर घोषणा की है कि हिंदी ब्लॉगर्स को पेट्रोल के दामों में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा महिला ब्लॉगिंग को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रति वर्ष गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे इसके लिए पुरुष एवं महिला ब्लॉगर्स को अपने ब्लॉग का पंजीयन पेट्रोलियम मंत्रालय की आधिकारिक साइट पर करना होगा जो पति और पत्नी दोनों ब्लॉगर हैं, उन्हें अत्यधिक लाभ होगा सरकार के इस कदम का महिला ब्लॉगर्स शिखा वाशनी, अदाजी संगीता स्वरूप कविता वर्मा इत्यादि ने स्वागत किया है विश्वस्तीय सूत्रों ऐसी सूचना मिली है की फटी छतरी वाले लड़की के मामा के योग्य भांजे गिरीश बिल्लोरे ने जिस तरह से महिला बाल विकास की योजनाओं का प्रचार प्रसार अंतरजाल के माध्यम से किया उससे खुश होकर मामा ने उन्हें सीएम हाउस में संलग्न करते हुए भाजपा के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी देते हुए अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है ब्लॉग जगत के धुरंधर टिप्पणीकार उड़न तश्तरी की टिप्पणियां ब्लॉग आरोप नहीं आने के कारण का पता गोपनीय सूत्रों ऐसी चला है जासूस करमचंद ने बताया कि उन्होंने ब्लॉग पर टिप्पणी करने के लिए एक बंदा नियुक्त कर रखा था जो दिन रात ब्लॉगो आरोप जाकर बेहतरीन बहुत उमदा शानदार इत्यादि चालू टाइप की टिप्पणियां छेपा करता था वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और पेड़ टिप्पणी करता नौकरी छोड़कर चला गया तब से उड़न तश्तरी की ब्लॉगो पर टिप्पणियाँ बंद है चंपा कली एवं राम ने एक पत्रवार्ता में बताया कि ताऊ का ब्लॉग लेखक भी काम पर लौट आया है अब ताऊ के ब्लॉग पर निरंतर पोस्ट पढ़ने को मिलने की संभावना है सम्मानोपरांत प्रफुल्लित ब्लॉगर ब्लॉग जगत में सम्मान एवं किताबों का एक मौत समाता है जिसमें थोक में सम्मान एवं किताब दिए जाते हैं सर्व समिति के स्वयं भू अध्यक्ष प्रचार चौबे ने बताया है कि की प्रति की भर्ती इस वर्ष भी सम्मान दिए जाएंगे उन्होंने कहा कि जिसका सम्मान नहीं हुआ उसका जीना व्यर्थ है इसलिए उन्होंने संकल्प लिया है कि वे धरा पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ेंगे उन्होंने खुशदीप सहगल को फाक श्री का सम्मान देने की घोषणा की है साथ ही मशहूर ज्योतिषा संगीता पुरी को उनके गत्यात्मक ज्योतिष के प्रति अथाह समर्पण को देखते हुए उन्हें अखिल ब्रह्मांड ज्योतिषाचार्य की उपाधि के साथ स्वर्ण पदक भी भेंट किया जाएगा जिससे वे अखबारों में ज्योतिष के प्रचार का विज्ञान स्वर्ण पदक प्राप्त ज्योतिषा लिखकर छपवा सके पहले और अब न्यू मीडिया विशेषज्ञ रविन्द्र प्रभात के ब्लॉग लेखन से प्रभावित होकर जर्मन यूनिवर्सिटी ने ब्लॉग फेलोशिप दी है इस फेलोशिप के जरिए वे अपने ब्लॉग अध्ययन को गति देंगे सूचना पाकर ब्लॉग जगत में हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि किसी ब्लॉगर को इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी तो वे उसे सहज बांटेंगे गत दिनों अलबेला खतरी को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भेंट के दौरान गुजरात संस्कृति विभाग का अध्यक्ष बनाने का आश्वासन दिया है इससे अलबेला खतरी की पप हो गयी है जब से उन्हें ये सूचना मिली है वे खम्बा खोल बैठ गए है और जी के अवधिया को याद कर रहे हैं इस खुशी के मौके पर वे अपने परम पियक्कड़ मित्र को उपस्थित न पाकर बहुत दुखी हैं। ब्लॉगर मित्रों से निवेदन है कि वे अलबेला के दुख को अपना दुख समझें और सांत्वना स्वरूप उन्हें दो दो टिप्पणी भेंट करें छत्तीसगढ़ के प्राचीन ब्लॉगर संजीत त्रिपाठी की शिरस्त फसल यूरिया खाद एवं सिंचाई के अभाव में सूख कर नष्ट हो रही है उन्होंने कृषि मंत्री पर आरोप लगाया है की समय पर बांध से पानी छोड़ दिया गया होता तो उनकी फसल को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता संजीत त्रिपाठी जीवत किस्म के इंसान हैं, उन्होंने ड्रिप एवरिकेशन सिस्टम का प्रयोग करके शिरस्त फसल को फिर से उगाकर कृषि विभाग के षड्यंत्र को विफल कर दिया है छत्तीसगढ़ के समस्त ब्लॉगर्स ने उन्हें सफल प्रयोग के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं से नवाजा है संजय शर्मा ने आज अपनी ब्लॉग पर होली की विराह पोस्ट लगाई है जिस पर दो कमेंट आने के बाद पोस्ट चोरी हो गई। इसकी शिकायत उन्होंने गूगल थाने में की है यदि इसी तरह अन्य ब्लॉगर्स की पोस्ट चोरी होती रही तो उनमें असुरक्षा की भावना घर कर सकती है कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि उनकी पोस्ट को बैलगाड़ी में भरकर पूर्व दिशा की ओर ले जाया गया है संजय बेगानी की गुजरात के मुख्यमंत्री ऐसी मुलाकात के दौरान ब्लॉगिंग आरोप चर्चा हुई नरेंद्र मोदी ब्लॉगिंग ऐसी अनभिज्ञ नहीं है उन्हें पूर्व में ही संजय बेगानी एवं सुरेश चिपलुनकर ने ब्लॉग जगत से परिचित करा दिया था ब्लॉग लेखन के महत्व को समझते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पृथक ब्लॉग मंत्रालय खोलने का आश्वासन भी दिया है दंत मोबाइल से बात करते राहुल त्रविण अविनाश वाचस्पति ने दंत मोबाइल के अविष्कार के समय सोचा भी नहीं था की उनका ये अविष्कार विश्व के पटल पर एक दिन छा जाएगा होली के अवसर पर उनके दंत मोबाइल की मांग इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपने आविष्कार को चीन की कंपनी को देना पड़ा अब दंत मोबाइल चीन की हुंग कंपनी बना रही है मोबाइल के भारत में वितरण करने के लिए उन्होंने चौकट पर जाकर पवन चंदानी एंड कंपनी को अपने अधिकार दिए इससे एक फायदा ये होगा कि की रेलवे के माध्यम ऐसी मोबाइल की शीघ्र डिलीवरी हो सकेगी अभी बुकिंग करने वालों को एक के साथ एक मोबाइल मुफ्त में दिया जाएगा जयपुर में मोबाइल की डीलरशिप वाणी शर्मा को दी गई है राजस्थान की ब्लॉकधारी उनसे संपर्क करके मोबाइल बुक करवा सकते हैं ब्लॉगर अशोक बजाज ने चुनावी दौरा प्रारम्भ कर दिया है राजिम कुम्भ के दौरान उन्होंने जिस तरह लगातार साधु संतों की सेवा की है उसे लगता है कि उन्हें से की उन्हें महासमुंद ऐसी लोकसभा की टिकट दी जाएगी महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में उनका काफी पुराना काम रहा है संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो अशोक बजाज के कार्य की सराहना केंद्रीय नेतृत्व तो भी करता है स्वराज्य करुण को बाग बहरा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़वाया जा सकता है पिथौरा उनका गृह ग्राम होने से इसका फायदा मिलने की संभावना है ज्ञात हो की इस समय बाग बहरा ऐसी कांग्रेस का विधायक है और अगर भाजपा को ये सीट जीतनी है तो ब्लॉगर स्वराज करुण के जुझारू सरल एवं सहयोगी व्यक्तित्व को देखते हुए टिकट देनी चाहिए ब्लॉग जगत के फू फू ब्लॉगर महफूज अली गर्लफ्रेंड्स की दृष्टि से काफी समृद्ध है पर कहते हैं ना जब खराब समय आता है तो हाथी पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है ऐसा ही कुछ महफूज के साथ हुआ उनकी नई नई विदेशी गर्ल फ्रेंड पर उनके ही करीबी दोस्त ने डाका डाला और फरार हो गया तब वे फेसबुक पर रूल जलूल लिखकर अपनी भड़ास निकाल रही हैं तो अजय झा द्वारा न्याय व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर निरंतर फेसबुक या अपडेट को देखते हुए कार्टिजू ने संज्ञान लेते हुए उन्हें ऑनरे मजिस्ट्रेट घोषित कर दिया है वे अब न्याय व्यवस्था संभालकर न्याय के क्षेत्र में नवीन कीर्तिमान करेंगे तो प्रसिद्ध ब्लॉगर अंजु चौधरी द्वारा सम्पादित नवीनतम काव्य कृति को ब्लॉक पीठ सम्मान देने की घोषणा केंद्रीय कमेटी ने की है याद होगी तो अंजू चौधरी जब से एक पत्रिका की उप संपादिका बनी थी तब से ही उनके मन में संपादिका बनने की उत्कट आकांक्षा थी धु की पक्की अंजू चौधरी ने अरुणिमा जैसी वृहद एवं महत्वपूर्ण काव्य संग्रह का संपादन करके अपनी काबिलियत बता दी उनके इसी जुझारोपण को देखते हुए उन्हें ब्लॉक पीट सम्मान दिया जा रहा है इधर खबर है की उत्खनन के दौरान सात वाहन काल के दो मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं तथा उनके पास लैपटॉप जैसे यंत्र मिले हैं उत्खननकर्ता करता भगत एवं अतुल प्रधान ने बताया है कि संभावना है कि ये ब्लॉगर के ही अवशेष हो सकते हैं। इसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने ब्लॉगरीय समझ वाले बुरावेद राहुल सिंह को भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है ब्लॉग बुलेटिन के मॉडरेटर एवं बुरा भला पर क्रांतिकारियों से संबंधित जानकारी देने वाले शिवम मिश्रा के कार्यों से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें एक लैपटॉप एवं साइकिल देने की घोषणा की है लैपटॉप के साथ दी जा रही साइकिल में लैपटॉप चार्ज करने के विशेष उपकरण लगाए गए हैं उन्हें यह अलंकरण मुलायम सिंह के जन्म के अवसर आरोप सैफे में दिया जाएगा साथ ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि शिवम मिश्रा को नवीन इतिहास लेखन समिति का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है इंदौर से क्षण कर आ रही जानकारी के अनुसार मशहूर साहित्यकार डॉ. मीनाक्षी स्वामी को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति बनाया जा सकता है इस आशय का प्रस्ताव राज्य सरकार कुलाधिपति महोदय को भेजने के लिए तैयार कर रही है प्रसिद्ध पॉडकास्टर अर्चना चावजी के ब्लॉग पर एक दिन बीबीसी के निदेशक अचानक पहुंच गए और उनकी उम्दा पॉडकास्टिंग से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके भारत में बीबीसी के ख्यातिनाम संवाददाता मार्कटोली से उन्होंने चर्चा की और उनकी सहमति से इन्हें बीबीसी में ज्वाइन करने का प्रस्ताव भेजा है जिसे अर्चना चाव ने स्वीकार कर लिया और बीबीसी की हिंदी सेवा ज्वाइन कर ली अब उनकी आवाज हमें बीबीसी ऐसी सुनने को मिलेगी आस्था पर दर्शन देवी मुंबई के ब्लॉगर देवी दर्शनकर को मौसमी बुखार चढ़ गया है ब्लॉग को छोड़कर विभिन्न भाव भंगिमाओं के साथ फेसबुक पर धना फोटो चेप रही थी तभी अचानक उन्हें विरक्ति योग लग गया और सांसारिक मोह माया त्याग कर नाम ले लिया होली के बाद भी हमें आस्था चैनल पर प्रवचन करती दिखाई देंगी प्रवचन के लिए इनके सहयोगी राजीव तनेजा से संपर्क किया जा सकता है दामाखेड़ा के मालगुजार वकील संजीव तिवारी की ब्लॉग सेवाओं से कौन परिचित नहीं है जितने अच्छे वे ब्लॉगर हैं उतने ही अच्छे वकील भी हैं। उनकी इसी प्रतिभा को राजभाषा आयोग ने नहीं पहचाना पर छत्तीसगढ़ के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने पहचान लिया और उन्हें अपना पीआर आर नियुक्त किया है ब्लॉक जगत के बेहतरीन ब्लॉगो में ऐसी एक ब्लॉक सिहाब को यू ने अपने इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है इससे विद्यार्थियों को इतिहास से संबंधित जानकारियों के साथ संदर्भ भी प्राप्त हो सकेंगे ब्लॉग गुरुजी जी के अवधिया को बसंतोत्सव के समय पर मधुक सम्मान दिया गया सम्मान स्वरूप उन्हें भाटिया एंड भाटिया कंपनी की तरफ से देशी ठर्रे का गिफ्ट हेम्पर दिया गया है तेली भट्टी में आयोजित सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि राजकुमार सोनी थे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉगर ललित शर्मा ने की चित्तौड़ के मशहूर ब्लॉगर इंदुपुरी ब्लॉग जगत से लापता है उनके लापता होने की खबर से ब्लॉग जगत में हड़कंप मचा हुआ है बहुत ढूंढने पर भी वे नहीं मिले हैं इसलिए पद्मसिंह और सतीश सक्सेना ने दिल्ली के साइबर क्राइम थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है इधर रायपुर ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है की अष्टा वक्र अरुणेश दबे को आज सुबह संधियों ने चम पीटा है जिससे उनके हाथ पैर की खुजाल मिट गई है ज्ञात हुआ है कि फेसबुक पर भी रोज संघियों से आवाहन करते थे कि आओ मुझे पीटो। इस आवाहन का फायदा संघियों ने होली के अवसर पर उठाया और उनकी क्षम सेवा टहल कर दी बताया जाता है कि कुशालपुर चौक पर धरनी धर होकर वे संघियों को गरिया रहे हैं कि सारी उतार दी जितनी भी थी अब होली के दिन ड्राई डे है कहां से मिलेगी ताजा खबर मिली है कि मोहल्ले के लोग अष्टावक्र को ठेले पर लादकर डॉक्टर दराल के अस्पताल ले गए हैं। होश में आने के बाद जब भी सड़क पर पहुंचे तो जनता हवलदार ने उनका चालान कर दिया अकल दरार निवासी जरूरत वाले बाबू साहब को रेल यात्रा के दौरान छालीवुड की सेवानिवृत्त अभिनेत्री ऐसी से आई लव यू कहना महंगा पड़ गया वे बाबू साहब के ब्लॉग लेखन ऐसी इतनी अधिक प्रभावित हुई की उसने घर जाकर अपनी माँ ऐसी बाबू साहब से विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर जाने को कहा जब अभिनेत्री की माँ ने जरूरत ब्लॉग देखा तो समझ गई कि उसकी बेटी ने योग की तलाश लिया है और वह फूल पान लेकर अकलतरा तरा पहुंच गई विक्रम बेताल की नवीन कथा के रचयिता बाबू साहब ने खतरा देखकर राजा विक्रम को आवाज लगाई और उनके आदेश की प्रतीक्षा में है इधर अभिनेत्री की मां कलतरा रेलवे स्टेशन पर भूखी प्यासी अनशनरत हैं। बाबू साहब स्टेशन से घर और घर से स्टेशन चक्कर लगा रहे हैं तथा मध्यस्थता के लिए बस्तर बोल रहा है ब्लॉग मालिक हरिहर वैष्णो के अकलतरा पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है दिल्ली निवासी सतीश सक्सेना को आईपीएल के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है जब से ललित मोदी कांड हुआ है तब से सरकार का विश्वास आईपीएल को लेकर डगमगा रहा है कांग्रेस के महाचम्मच फाजिब फुकला ने बताया है कि आईपीएल को अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सतीश सक्सेना जैसे कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता है, है। इधर हरियाणा के ब्लॉगर संजय भास्कर की भैंस ने पाडा जन्मा है उधर फेसबुक पर आलसी ब्लॉगर पाडा ऐसी हलकान है अब एक पाड़ा होता तो झेल लेते दो पाड़ों का बोझ देश कैसे झेल पाएगा इसे लेकर आलसी मंडली के चेहरे पर बरोबर पर परेशानी की लकीरें दिखाई दे रही हैं। संजय भास्कर का कहना है कि चिंता भी करें जिन्हें पाड़ा पोसना है उसे तो सिर्फ दूध पीकर सेहत बनाने से मतलब है ब्लॉगिंग पर शोध कर रहे केवल राम कब लव आरोप शोध करने लगे उन्हें पता ही नहीं चला कामायनी से लेकर वर्तमान फेसबुक या कविताएं उन्हें प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने विचार किया है कि हिंदी कविताओं के माध्यम से ब्लॉग एवं फेसबुक के मध्य प्यार के अंतर संबंधों का शास्त्रीय विवेचन इस विषय पर शोध करेंगे विश्व प्रसिद्ध लव गुरु मुटुक नाथ को गाइड बनाने के लिए उनके द्वार पर शरणागत हो गए हैं मटुक ने को गाइड के रूप में उन्हें जूली ऐसी संपर्क करने को कहा है ब्लॉगर्स के भविष्य को देखते हुए आगम सोधा संज्ञा टन ब्लॉग वृद्धाश्रम का शुभारंभ कर चुकी हैं। जब ब्लॉगर वृद्धता का अनुभव करें तो संज्ञा टंडन से नि संपर्क कर सकते हैं आश्रम में अभी से कुछ राशि जमा के रूप में भेजें तो भविष्य में उनके काम आ सकती है चलते चलते समाचार है की नीरज चैट की घुमक्कड़ी को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति ने परिटन के कोर्स में विद्यार्थियों के सहयोग हेतु उसे डीयू का हेड मास्टर नियुक्त किया है, है। ब्लॉगवुड के होली समाचारों को अब यहीं विराम देते हैं अब इंतजार करिए अगली होली तक सभी को होली के रंगारंग पर्व की ब्लॉगवुड सीची रेडियो की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं